पत्रावली दो सौ स्वामी योगानंद को लिखित दो सौ पश्चिम उनतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क 24 जनवरी अठारह सौ भाई योगेन अर हर तथा मूंग की दाल आम रोटी अमचूर आम तेल आम का मुरब्बा बड़ी मसाला आदि कुछ ठीक ठीक पते पर आ पहुंचा है बिल ऑफ लैंडिंग माल भेजने का बिल में दस्तखत करने में भूल हुई थी तथा इन्वाइस चालान भी नहीं था इसलिए कुछ गड़बड़ी हुई अंत में जो कुछ भी हो सब वस्तुएँ ठीक ठाक प्राप्त हुई अनेक धन्यवाद अब यदि इंग्लैंड में स्टडी के पते पर अर्थात हाई व्यू कैवरसम रीडिंग इस पते पर उसी प्रकार दाल तथा तो आम तेल भेजो तो इंग्लैंड पहुँचने पर मुझे मिल जाएगा भूलो ही मूँग की दाल भेजने की आवश्यकता नहीं है भुनी हुई दाल कुछ दिन बाद संभवतः खराब हो सक जाती है कुछ चने की दाल भेजना इंग्लैंड में ड्यूटी चुंगी नहीं है अतः माल पहुँचने में कोई गड़बड़ी नहीं होती है स्टडी को पत्र लिख देने से ही वह माल छुड़ा लेगा तुम्हारा शरीर अभी स्वस्थ नहीं हुआ है यह अत्यंत दुख का विषय है किसी शीत प्रधान स्थान में हवा बदलने के लिए जा सकते हो वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ की अधिक मात्रा में बर्फ गिरती है जैसा दार्जिलिंग जाड़े के प्रभाव से उधर के तमाम विकार दूर हो जाएंगे जैसा कि मेरा हुआ है घी तथा मसाले का उपयोग एकदम त्याग दो मक्खन घी से जल्दी हजम होता है शब्दकोश मिलने पर खबर दूंगा मेरी हार्दिक प्रीति ग्रहण करना तथा सबसे कहना निरंजन का समाचार क्या अभी तक नहीं मिला है गोलाब मां योगेन माँ रामकृष्ण की माँ बाबूराम की मां गौरी मां आदि से मेरा प्रणाम आदि कहना महेंद्र बाबू की पत्नी को मेरा प्रणाम कहना तीन महीने बाद फिर मैं इंग्लैंड जा रहा हूं पुनः आंदोलन विशेष रूप से चालू करना पड़ता चाहता हूं अनंतर अगले जाड़े में भारत भारतवर्ष रवाना होना है आगे विधाता की इच्छा शारदा जो पत्र प्रकाशित करना चाहता है उसके लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दो शशि तथा काली से भी प्रयास करने को कहना अभी काली या अन्य किसी को इंग्लैंड आने की आवश्यकता नहीं है मैं भारत पहुंचकर उनके शिक्षा उन्हें उनको शिक्षा दूंगा फिर जो जहां जाना चाहे जा सकता है किमरिकमृति विवेकानंद पुनश्चय स्वयं कुछ करना नहीं और यदि दूसरा कोई कुछ करना चाहे तो उसका मखोल उड़ाना हमारी जाति का एक महान दोष है और इसी से हमारी जाति का सर्वनाश हुआ है हृदयहीनता तथा उद्यम का अभाव सब दुखों का मूल है अतः उन दोनों को त्याग दो किसके अंदर क्या है तुम प्रभु के बिना कौन जान सकता है सभी को अवसर मिलना चाहिए आगे प्रभु की इच्छा पर समान स्नेह रखना अत्यंत कठिन है किंतु उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती इति विवेकानंद